क्या जुलमतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे अंधेरे समय में, अंधेरे के बारे में सच्चाइयां बयान करते गीतों को लेकर, और उजाले की उम्मीदों के गीतों को लेकर जिंदगी की तकलीफों और जद्दोजहद के गीतों को लेकर और साथ ही स्वप्नों और भविष्य का संगीत लेकर हमारे गीत आज की जिंदगी के अंधेरे में उजाले के दरीचे, दरीचे बन, बन सके इसी उम्मीद के साथ इन्हें लेकर हम आपके आप आप बीच आए हैं आएं।